अगर तुम खाली बैठो तो लोग कहेंगे खाली मत बैठो खाली मन शैतान का घर हो जाता है अगर तुम थोड़ी देर को आंख बंद करके बैठो तो लोग कहेंगे क्या आलस्य कर रहे हो अरे कुछ करो कर्मठ बनो आंख बंद करके तुम बैठते हो तो तुम देख लेते हो कोई देख तो नहीं रहा तो लोग समझेंगे कि क्या कर रहे हो ना करने के संबंध में इतना विरोध है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 जितनी खबर एक वृक्ष देता है, जीवंतता, बढ़ाओ फैलाओ वृक्ष को देखते हो अपूर्व है इतना रहस्यमय एक गहरा जगत अपने भीतर छिपाए हुए उसके भी बड़े सपने आकाश को छूने के उसकी भी बड़ी महत्वाकांक्षा है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 साक्षी बनने में सिर्फ मारना ही नहीं होता साक्षी बनने में तो बैठ जाता आदमी चुपकी मार के भीतर विचार आते जाते देखता न पक्ष में सोचता ना विपक्ष में सोचता न तो कहता बुरे हैं ना कहता भले हैं कोई मूल्यांकन नहीं करता कोई निर्णय नहीं लेता आए जाएं, उदासीन तथस्ट न राग ना विराग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 और तब उन्होंने ये सूत्र उन 500 भिक्षुओं को कहे ये सूत्र अपूर्व मूल्य के हैं सभ्य संखारा अनिच्छाति यदा पग्नाय पशती अथ निबंधनती दुखे ऐस मग्ग्गो विशुद्धिया सभ्य संखारा दुखाती यदा पगनाय पश्चि अथ निबंधनती दुखे ऐस मग्गो विशुद्धिया सवे धम्मा अनत्ताति यदा पगना है पश्चति अथ निबंधनती दुखे एस मग्गो विशुद्धिया यह है मार्ग विशुद्धि का एस मग्गो विशुद्धिया और तीन बातें कही ये तीन बुद्ध धर्म के मूल आधार हैं इन तीन पर बुद्ध की सारी देशना खड़ी है इन पर उनका पूरा मंदिर बना है पहला सब्बे संखारा अनिच्चाती सब संस्कार अनित्य है जो भी है इस जगत में क्षण है यहां कुछ भी स्थिर नहीं है यह पहला सूत्र यह पहली आधारशिला सब्य संखारा अनिच्छा थी यदा पग्ना पश्च्य ऐसा जिसने प्रज्ञापूर्वक देख लिया कि संसार में सभी कुछ क्षण है फिर वो कुछ पकड़ेगा नहीं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 वो तो बबूले की छाया वो तो बबूला भी नहीं है वो तो बबूले का फोटोग्राफ सब् संघारा अनि चाहती सब अनित्य है इस भाव में गहरे उतरे तो बुद्ध ने कहा यह पहली भूमि का इससे सम्यक भूमि मिल जाएगी बीच को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 का अंकुर फूटने लगता है ध्यान का अंकुर नहीं फूट रहा क्योंकि तुम्हारी आशाएं ध्यान के बीच पर पत्थर की तरह बैठी सब संसार दुख है यह जब मनुष्य प्रज्ञा से देख लेता है तब सभी दुखों से निर्वेद को प्राप्त होता है बड़ी अजीब बात बुद्ध कहते कि जिस दिन यह दिखाई पड़ जाता है कि सब दुख है उसी दिन दुख से छुटकारा होने लगता है क्यों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 हां जहां सुख दिखाई पड़े बहुत गौर से आंख गड़ा के देखना वहां तुम दुख को छिपा हुआ प्रतीक्षा करते पाओगे यही विशुद्धि का मार्ग है अथ निबदी दुखे ऐस मग्गो विशुद्धिया और तीसरा सूत्र धम्मा सब्धमां सब्बे धम्मा अनताती यदा पघ्नाय पस्सति अथ निबदंती दुखे एस मग्गो विशुद्धिया सब धर्म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 इस अथिरता को परिपूर्ण रूप से देख लेने का नाम है अनात्म को समझ लेना आत्मा कहीं भी नहीं अगर यह दिखाई पड़ने लगे कि आत्मा कहीं भी नहीं है सभी कुछ स्कंद मात्र हैं जोड़ मात्र तो मनुष्य दुख से पार हो जाता और यह तीन सूत्र विसुद्धि के सूत्र हैं अनित्य है सब सब दुख से भरा है और कहीं भी कोई आत्मा नहीं है।